vishwam sarvam sarvam ब्रह्मभूप वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या अनुष्ठान पक्ष नहीं है विचार पक्ष है जब दूसरे को पाना होता है तब कुछ करना पड़ता है और जब अपने को पाना होता है तो केवल अपने बारे में जो फूल है उसको मिटाना पड़ता है दूसरा कोई करने को तो भी न मिले पर अपना आपा तो मिला मिलाया है न मिलने का केवल भ्रम है उसको दूर करना पड़ता है तो अन्य के ज्ञान में कर्म जुड़ा हुआ है संस्कार जुड़ा हुआ है परंतु आत्मा के ज्ञान में कर्म नहीं जुड़ा है न कोई सत्ता जुड़ा है अपना आपा तो है अपना आपा जान रहा है अपना आपा प्यारा है परंतु ये क्या है देश का बच्चों से अगर इस है स्वरूप ये बात मालूम नहीं ज्ञान है इस अध्यापका को तो बिठाने के लिए सिर्फ तो ज्ञान की जरूरत पड़ती तो के है केवल ज्ञान केवल ज्ञान माला को छताए रखने के लिए भी काम करना पड़ता है माला को हटाने के लिए भी काम करना पड़ता है और अपने हाथ को सटाना नहीं है क्योंकि वो तो अपना आपा ही है और उनको तो हटाना नहीं है खावेल तो इसमें चटाना हटाना नहीं है वो इसलिए पकड़ना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं है अच्छा अब आपको तीन प्रश्न होते हैं से ये क्यों हुआ ये कैसे हुआ ये क्या हुआ ये जो क्यों का प्रश्न है ये दूसरे की बुद्धि के बारे में प्रश्न है ये आदमी रास्ते पर क्यों जा रहा है ये आदमी क्यों चुप है ये आदमी ने ऐसा टुकड़ा क्यों गठन रखा है तो हम उसकी बुद्धि के बारे में केवल अनुमान करेंगे अंदाज ग्राम करें है वो कभी गलत भी हो सकता है और कभी सही भी हो सकता है ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई बोले भाई पहले तुमने ईश्वर को देखा ईश्वर को बनाते देखा ईश्वर की ही बनाई हुई है दूसरे की बनाई हुई नहीं है ये निश्चय किया इन सब बातों में तो हमारी पला नहीं थी बिल्कुल ईश्वर है ये मान लिया सृष्टि अपने आप नहीं है ये मान लिया सृष्टि बनाई हुई है ये मान लिया आप हमारे दिल पर प्रश्न सोचते हो ईश्वर ने क्यों बनाई जिन परमाणों से तुमने ये निश्चय किया है कि सृष्टि अपने आप नहीं है सृष्टि किसी की बनाई हुई है और दूसरे की बनाई हुई नहीं है ईश्वर की बनाई हुई है जिन परमाणों से तुमने ये निश्चय किया है और इन प्रमाणों से कैसे और ईश्वर ने क्यों बनाई है तो जब हजार बार तुम तो अपने आप सोच रहे हो दोड़ दोड़ दोड़। तो एक और सोच लो, तो क्यों का जो प्रश्न है वो तो ऐसा है कि हम यही नहीं खोज सकते कि आदमी क्यों जा रहा है ये आदमी क्यों बोल रहा है ये आदमी क्यों देख रहा है प्रेम से तो देख रहा है कि दुश्मनी से देख रहा है कि चोरी करने के लिए देख रहा है कि नुकसान करने के लिए देख रहा है दूसरे की अकल के बारे में हम बिल्कुल अंदाज लगाते हैं कभी निशाना बैठ गया तो तीस बार कहा हो गए और नहीं बैठा तो बिल्कुल झूठ तो ये जो क्यों वाली बात है वो असल में दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है अपनी सरक्षा अपना विश्वास अपना संस्कार अपनी वासना के अनुसार उसको मान दिया जाता है अच्छा कैसे दूसरा प्रश्न है कैसे देखो एक फोटो लेकर फोटो आपके सामने आ जाते अनेक बात किस कैमरे से लिया गया है लेने वाला आदमी कितना जानदार था किस कूल से उसने फोटो लिया है ऊपर से फोटो लो तो लंबा आदमी भी नाटा दिखेगा और नीचे से फोटो लो तो नाका आदमी भी लंबा दिखेगा बाएं से लो बाएं से दो, से दो तो कैसी कैसे का उत्तर निश्चयात्मक नहीं मिलता है एक तो वस्तु तो का रासायनिक विश्लेषण करते हैं और भिन्न भिन्न देश में अलग अलग करते हैं भिन्न भिन्न जाति में अलग अलग करते हैं भिन्न भिन्न वैज्ञानिक भिन्न भिन्न रीति से करते हैं तो कैसे का में हमेशा अनेकांतिक होता है हमें होता ऐसे भी है ऐसे भी है ऐसे भी नहीं है ऐसे भी नहीं है बात की स्थिति उसने आती है कैसे क्यों कल्पना है और कैसे में चलता है? और क्या इस प्रश्न का जो उत्तर होता है क्या है तो इसमें दो प्रश्न जब भी एक में मिला दी गई मौत तो उनको अलग अलग किए बिना आप क्या नहीं समझ सकते उनको विश्लेषण बोलते हैं कोई तो चीजें आपस में मिला भी गई हैं या मिल गई हैं तो उनको अलग अलग करके आरोप से विनिर्मुक्त करके तत्व को समझा जाता है उसका पुस्तक ऐसा बोलते हैं जैसे सोने पर कोई तल्तीकारी कर दी गई है और नीला लगता है और लगता है लाल लगता है सीधा लगता है तो सोने को समझना हो तो उस पर जो आरोपित रंग है तो उसको हटाकर समझेंगे तो उसमें जो चकर्स कर दी गर गई है और ये सिरि है ये कंगन है और ये आर है ये कुंडन है ये अंगूठी है सोने को पहचानने के लिए आकार के आरोप से े हुए आधार से सोने को अलग करके समझना पड़ेगा तो ये हमने अपने आप पर जो आरोप कर लिया है सारे दुख का कारण वही है चीज कहीं पड़ी है उसको मान कहीं लिया है दृष्टि डाले डाला है, हमारा देश बुलाया गया है क्या शिकायत है तुमको बड़े दुखी हैं हमको रोक लगाया भाई तुम खान पान में इतने आसक्त हो अपने कर्म में इतने अव्यवस्थित हो तेज़ी आपको रोग होने चाहिए कोई फायदा नहीं कोई नियम नहीं काम अचानक से चलते कप बढ़ा लिया है शरीर की व्यवस्था को अच्छी नहीं करती काम का जो भ्रह है उसको गुजार दिया उसी नज़र से सांस को आना जाना है तुम वायु से नहीं मिलते हो तुम्हारा पेट पृथ्वी से नहीं मिलता है तुम्हारा सांस वायु से नहीं मिलता है जरा एक तरफ जर देखो तब मजा आ रहा है तुम्हारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से एक नहीं होता है और कम होगा सभी तकलीफ होगी ज्यादा होगा सभी तकलीफ होगी तुम्हारी सात शुद्ध वायु से नहीं लगते हो, खुद अपने आकाश अवकाश को आकाश में नहीं लगाते हो चलना देखो पृथ्वी को तकलीफ नहीं है शरीर को तकलीफ है, विषयों को तकलीफ नहीं है इंद्रियों को तकलीफ है पानी को तकलीफ नहीं, नहीं है खून की तकलीफ है और शरीर में पिताब की तकलीफ है पानी भर जाने की तकलीफ अग्नि को कोई तकलीफ नहीं है हमारे शरीर की गर्मी को तकलीफ है वायु को तकलीफ नहीं है सांस को तकलीफ प्रकृति में जो महत्व है उसको तकलीफ नहीं है हमारी ये नए मेरे वाली बुद्धि को तकलीफ अहम को तो तकलीफ नहीं है अहंकार को तो तकलीफ है तरह भारी भोज है मेरा अहंकार माने अहंकार माने हो भोज वाला जिसके सिर पर भोज स्त्री मेरी पति मेरा पुत्र मेरा मतान मेरा धन मेरा, मेरा, मेरा है अहंकार माने एक गोषित एक गोषित जीवात्मा क्या कामकार है ये मेरा मैं मेरा वाला मकान मेरा मैं मकान वाला और मकान का कारापू आपके शेर पर बुद्धि में भी दूध होता है हमारी विद्या हमारा ज्ञान मन में भी बोझ होता है लेकिन हमारी वार्थना हमारा संस्कार हमारा भोग हमारा कर्म तो तत्व ज्ञान की प्रक्रिया क्या है ज्ञान एक बार अपने मैं पर से सारे बोझ उतार के होंगे सतर्क हुए बिना अपक्ष हुएगा निष्पक्ष हुएगा आप सत्य कोई समझ नहीं समझते तो आपका आदर रहेगा कि ये चीज ऐसी निकलनी चाहिए इसका नतीजा क्या होना चाहिए इतने रुपए हमारे पास तो आना चाहिए तो आप मुखान से से मुक्त नहीं होंगे ये मकान हमारा बना रहना चाहिए और बढ़िया बन जाना चाहिए ये व्यक्ति हमारे पास रहना ही चाहिए है ये बोलती हमारे पास रहना ही चाहिए अरे अपने पक्ष में अपनी जाति के पक्ष में अपनी पार्टी के पक्ष में जो आग्रह कर करना चाहता है और सत्य को समझना चाहता है उसकी बुद्धि आग्रह वाले पदार्थ की ओर झुक जाएगी वो अलक्ष नहीं होगी तटस्थ नहीं होगी सुगस्थ नहीं होगी वो संसार के अपनी सत्य को हाँ। उसको मतदाता इतना कपड़ा आ जाए घर में इतना रुपये आ जाए घर में इस लड़की से हमारी शादी हो जाए हम इस बुद्धि के नाली बन जाए आ, तो बुद्धि उस पक्ष में चुप की विचार थु करेगी और उसको पूरी बात दिखाई नहीं पड़ेगी वो अभी शुद्धि दिखाई नहीं पड़ेगा उसको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये लड़की या लड़का बेवापार हो सकता है विश्वासघात कर सकता है उसको नहीं मानू पड़ेगा काफी ये हिस्से तह ये मकान कभी गिर भी सकता है लिख भी, भी सकता है खूब भी सकता है भी ये काम नहीं आएगा यही आएगा कि यह तो हम तो चाहिए ही चाहिए तो असल में किसी भी से को समझने के लिए बुद्धि में सतर्कता तत, की जरूरत है एक ग्रह और ग्रह शरीर में रहने वाला आग्रह आध्यात्मिक आध्यात्मिक आग राहू ये आध्यात्मिक राहू है वो ये आग्रह जो है ना जब हम अपनी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसका नाम सरिंदर हो जाता है मन हो जाता है मन। और हमारे पास ये आवे हे आवे, आवे ये आवे उसका नाम आध्यात्मिक राहू हो जाता है ये राहुल अपने साथ लगे हुए हैं हमारी बुद्धि बिगाड़ देते हैं ग्रह तो कुछ नहीं करते हो असर बिगाड़ देते हैं तो गुरु की बात अच्छी नहीं लगती स्वास्थ्य की बात अच्छी नहीं लगती सत्य तो अच्छा नहीं लगता तो जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए तो सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनवास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए सबसे बड़ा साधन क्या है बोले सबसे से स्वयं होना चाहिए करते संजन होना चाहिए जीवन में करते हैं इंद्रिया साधु में होनी चाहिए करते सब चीज कर लेकिन सबसे बड़ी चीज है सबसे बड़ी चीज है न्यास और दास कबीर जतन से हो ही हज्ञों की त्यों घर देनी नजरिया अगर थोड़ी देर के लिए आज सबसे ऊपर हो गया आपका भविष्य के लिए कोई आग्रह नहीं है और भूत की कोई पकड़ नहीं है और वर्तमान में किसी से भोज नहीं है बात हो रही है बूथ के लिए कोई हक शोक नहीं है जो हुआ तो, हुआ तो हुआ और भविष्य के लिए कोई रुआई नहीं है जो हो जाते तो हो तो तो और वर्तमान में जो अपने नीचे दबा के बैठे हैं वो तो रहे कि मारे में एक बार बर्थन ग्रामकृष्ण किसी से मिलने गए हो तो वो सड़े दुश्मन थे और उसे खड़े हो गए साधु थे उसे खड़े हो गए और अपने ही आसन पर परमहंश जी ने कहा कि आप उस पर बैठ जाइए बैठ तो परमहंश जी ही कहने लगे कि कुछ काट रहा है कुछ काट रहा है कुछ कीड़ा है कुछ बुच्छू है कुछ काट रहा तो सब तो कुछ नहीं था बता हुआ है तो चार जो मालूम हुआ उस शासन के नीचे हाँ कुछ रुपए पैसे दबा के रखे हुए थे हाँ वो सज्जन पर से गगन तो करते थे अंदर कर रहते थे आतंक सौदाय गगन करते थे लेकिन उसके नीचे कुछ माल मत दबा के रखा हुआ था जो तो काटता तो है सही तो तो जगह रखेंगे तो कोई उठा नहीं जाएगा ना दबा करेगा तो जो वर्तमान का मोह रख करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है न उसको तो, तो जो दबाया हुआ है उसकी रक्षा की चिंता होगी उसकी फिक्र करेगा उसके लिए उसकी असल लगेगी अकल में रख गई तो पिछड़ तो गई पाँव पीछे चितर गया गिर पड़ेंगे और जी आगे चली गई अरे अरे आगे पता नहीं क्या होगा क्या हो जाएगा और सभी बुद्धि फिसल गई है कई जगह से पाँव आगे फिसल गया तो भी गिरेंगे जो आगे आने वाला है उसका ख्याल सत्व ज्ञान की बात है जो व्यवहार की बात नहीं है जो सच्चा जिज्ञासिल है सब का जिज्ञास है क्या हुआ अब से पांच हजार वर्ष पहले महाभारत की लड़ाई हुई थी, थी, थी, थी, थी नहीं। तो कि नहीं इस इसका विचार करने की उसको कोई जरूरत नहीं अब से करोड़ वर्ष बाद हिमाचल रहेगा कि नहीं इसको विचार करने की कोई जरूरत है? और कल भी यही मोटर चढ़ने को मिलेगी कि नहीं आज जो पांव के नीचे है वही कल भी है तो करेंगी कोई जरूरत नहीं हाँ आप असलियत क्या है प्रमाद क्या है सत्य क्या है उसको इसका नाम है विस उन्यास शब्द का संस्कृत में दो अर्थ होता है एक तो निक्षेप विकराम आस क्षेत्र सुपार के निरंतर और दूसरा अर्थ होता है नितरान आका आकन अपनी जरूरी निष्ठा में अपने स्वरूप में बैठ जाता है शेखा अर्थ में भी आज शब्द होता है फेंकने के अर्थ में और बैठने के अर्थ में भी आज शब्द होता है और यही माने नितरान पूरी तरह से आप अपने स्वरूप में बैठिए दूसरे की लेकर अर्थ कीजिए तो छोड़ने की प्रधानता से यह सब बैठ चीजों को छोड़ना और अपने आप हाँ में बैठना ना करना न किंच गीता के जो आचार्य है ना वो बोलते हैं अपने मन को अपने आप हाँ में बैठा दे न्याय सेवा चरे चय संसार में जितने स्तप है जितने साधन में धर्म में अनुष्ठान होता हो जितने अनुष्ठान है कर्म है व्यक्ति जागा और उपासना में जितनी पूजा है जितनी भक्ति है जितना प्रेम है जितना ध्यान है योग में जितना अभ्यास और बहरा है सबसे बड़ा साधन क्या है तकस्ट हो जाए पांच मिनट आप बैठे न मेरा कुछ न मैं देखिए अहम को रहने दीजिए अहम को रहने दीजिए पर जो मेरा पर बैठे हैं ना मैं की मेरे की बैलगाड़ी पर चढ़ बैठे उस पर तो उतर जाएगा पांच बैठ जाए हवाई जहाज न थोड़ा जाए, हुआ जाए।, हुआ जाए ट्रेन पर है, करिए रेलगाड़ी पर लक्ष करिए कोई देर के लिए सतर्क हो जाए ना हम न मैं जिस सांख्य की साधना है हो एवं तत्व विवेका ना हम न मैं इत परिशेषण है अविपर्ययात विशुद्धम केवल भूपल ज्ञानम के लिए ये मेरा नहीं है इसका मैं नहीं है जैसे पियाू पर कोई आदमी मिलता है बिल्कुल ऐसे ही मिला है जैसे होटल का कमरा मिलता है ऐसे ही मिला है जैसे पैसे से खाना मिल जाता है ऐसे ऐसे ही रिक्शा का है ये शिक्षा का है ये होटल का मकान है शरीर ना हम ना मैं विदेक के लिए ये मेरा नहीं है प्रकृति का है प्रकृति में पंचकूत से ये शरीर बना है ये शरीर और शरीर के संबंधित ना हम ना मैं न ना मैं हूं मैं मेरे हूं पर शेय साहब को तो तो किसी की गाली नहीं लगेगी किसी का तिरस्कार नहीं लगेगा किसी से स्पर्धा नहीं होगी तो फिर अपना तिरस्कार नहीं मालूम पड़ेगा थोड़ी देर के लिए देह और देह एक उपादान उपादान माने मैटर मसाला उनसे बिल्कुल उन थोड़ी देर के लिए अलग पांच मिनट अलग तो होने का अभ्यास करते हैं। आप जीवन में 24 घंटे में पांच मिनट भी सदस्य रोने का आपस नहीं डाल सकते तो बाबा दिवाड़ी बंद कर लो कोई नुकसान आपका नहीं होगा कमरे में बैठ जाओ आंख बंद कर लो कैसा स्कूल में रहेगा ठीक है ऐसा तिजोरी में रहेगा तो वो भी ठीक है और तो पांच मिनट के लिए ऐसी जगह पर बैठो जहां न मेरा कुछ और न किसी का मैं प्रकृति की वस्तु में अहंकार मत करो फसल इसका नाम होता न्यास सारी वस्तुओं को जो मेरी मालूम पड़ती है या जिनका मैं मालूम पड़ता संबंध नाम की जो चीज है उसको प्रकृति में डाल दो संबंध सुधार है संबंध बंथन है आपने सुना होगा ना ब्रह्मा जी ने बनाई आ, आ, आ, आ। बोलते हैं ना आंदी जो चारों ओर से मारे उसका नाम होता है आ आ, आ, आ, आ, आ, आ, यार, आ यार। तो उससे कहा कि जाओ तुम ब्याह करके आओ अब दुनिया में वो जहां जाए कि हा बेटी पसंद करें कि तुम उनसे ब्याह कर लो वो कह रहे हम आया नहीं करेंगे वो वैसे प्रेमी लोगों के जीवन में आ हाँ तो देखने में आता है हाँ हाँ किसी ने पसंद नहीं किया आ तो फिर वो बेटी जाके ब्रह्मा जी के सामने रोने लगी अच्छा बेटी ऐसी बात तो उसके मुंह पर जरा चकार की चक्कर तो आह का नाम हो गया चाह आह के मुंह पर जब चक्कर पड़ी तो उसका नाम हो गया चाह बोले तो अब चाह बेटे अब आप देखो तो सब तुमसे प्यार करेंगे है ना अब वो कहे बाबा हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए तो चाह में आ है तो चाह के भीतर चौ से घटी हुई आह रहती है आह चाह वाला कभी सत्य को जान ही नहीं सकता वो जिस चीज को देखेगा उसकी वासना उसके ऊपर वस्त्र बन जाएगी आच्छादन बन जाएगी वासना माने थक्का उसमें एक कंध अपने को मालूम पड़ेगी जो अच्छी लगेगी उसमें एक रस अपने को मालूम पड़ेगा जो स्वादु मालूम पड़ेगा उसमें एक रूप मालूम पड़ेगा हम यदि मान लो मुंह पर मुहासे में निकले हों और चाह पैदा हो जाए ना तो ये होगा कि इसके होट कितने अच्छे हैं इसकी नाक कितनी अच्छी है इसकी आम कितनी अच्छी है और ये कुछ ना हो अच्छा तो बोलेंगे इसकी बोली कैसी है, अच्छा अच्छा बोले गोली भी ना हो तो कहेंगे इतनी बड़े बड़े वो तो चाह जो है वो संसार की वस्तुओं में फिर उत्पन्न कर देती है और पक्षपात कर देती है तो बाबा वो सत्य का ज्ञान होने ही नहीं देती है तो जब जीवन और मरण में समता होती है जब संजोग और योग में समता होती है जब सुख और दुख में समता होती है जब चित्त में समता आती है तब हमको सत्य के ज्ञान का रास्ता चलता है और तब ये जो हमारा जीवन है ना हमको का आधार को बनाता है एक तो हम तटस्थ होने के लिए क्या उपाय करें समता हो के लिए क्या करें और दूसरे समता आने पर मजा क्या है प्रयोजन भी आपको सुनाते हैं प्रयोजन मैंने क्षमता के लिए आप देखो ये पृथ्वी सबको धारण करती है जो इसके ऊपर फूसता है उसको भी जो गड्ढा खोजता है उसको भी, जो है उसको भी। है। और जो चंदन अक्षत से पूजा करता है उसको ओम सिरसी विश्व्यो सहाया माँ का ही सत्ता हो, हो तुम ही धारण करती हो तुम हमारी माँ हो धास्त्री हो जैसे माँ बच्चे को अपने गोद में रखती है वैसे ये धरती माँ धरती माँ थूकने वाले को भी खोदने वाले को भी पीटने वाले को भी दूर दूर करने वाले को भी ढूंढने वाले को भी जलाने वाले को भी धरती माता अपने घोष तरफ आप अपने शरीर को ऐसा रखने दीजिए पानी ये नहीं कहता है कि हम चोर की प्यास नहीं बुझाएंगे बदमाश की प्यास नहीं बुझाएंगे आप अपने को पानी की तरफ कर देते कत नहीं हम साधु के मुंह में तो जाएंगे सज्जन के मुंह में जाएंगे देखो संसार के तत्व की स्थिति ये है पानी सब की में जाता है आप सबके लिए रसोई बनाती है जलाती है तो सबको जलाती है और वो रसोर साधु को नहीं छोड़ते अच्छा हवा सबको सांस देता है अच्छी जगह में भी जाता है बुरी जगह में भी जाता है ना सब जगह सुगंध भी उड़ा देता है दुर्गंध भी उड़ा देता है गीले को सुखा कर देता है सबके लिए प्राण है जिससे शक्ति मिलती है जीवन मिलती है आप जरा आपने बारे में सोचिए आपका जीवन हवा मिले इसका नाम यज्ञ है पृथ्वी यज्ञ कर रही है सबके लिए जो यज्ञ में दीक्षित होता है ना वो गुस्सा नहीं करता किसी करने ये नियम होता है जब आप यज्ञ में दीक्षित हो जाए इंद्र कितनी बार पकड़ा गया कि प्रभु का घोड़ा पकड़ ले जा रहा है सगर का घोड़ा पकड़ रहा है लेकिन जो यज्ञ में दीक्षित है तुरंत जो गुरु जी होते हैं वहां कहते थे तो देखो बेटा गुजरा मत करना क्रोध मत करना कोई भी किसी पर क्रोध नहीं करती है वो यज्ञ में दीक्षित है यज्ञ में जल यज्ञ है अग्नि यज्ञ है वायु यज्ञ है सूर्य यज्ञ है सबको रोशनी देता है चंद्रमा यज्ञ है सबको चांदनी देता है तो ये जो तत्व है ये यज्ञ ईश्वर की कृपा से जब मनुष्य को सत्य का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसका जीवन यज्ञ रूप हो जाता है यज्ञानुष्ठान कभी होगा यज्ञानुष्ठान तब होगा हो जब हमारा जीवन यज्ञ होगा महात्मा का जीवन तत्वज्ञानी का जीवन यज्ञ है उसके एक एक अंग उसके हाथ में आने का शुरुआत और जैसे देवी का मुंह होता है ऐसे मुंह है जैसे अग्नि होती है ऐसी चतुराग्नि है जैसे स्वर्गादि में गति होती है उसके एक एक भाव सुख की ओर पड़ते हैं स्वर्ग की ओर पड़ते हैं उसका हाथ शुरुआ है उसका खाना पीना भी आहुती है उसका देखना जैसे पर्यवेक्षण है जैसे यज्ञ में सब कुछ होता है ऐसे हो और उसका एक एक मिनट उसका रात्रि काल, उसका दिन काल उसकी संध्या उसका प्रातः ये सब क्या है ये सब दर्शपौर्णिमास है जैसे अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन जैसे यज्ञ होता है ना, उसके हर समय पूर्णिमा है उसके हर समय उसके हर समय अमावस्या है उसके हर समय वैशाख है उसके हर समय कार्तिक है उसके हर समय माघ है एक एक मिनट उसका पवित्र काल है उसके शरीर का एक एक अंग जग का अंग है ये मैं और मेरा जो है इसी का नाम न लिनता है और इसी में से दुख निकलता है ना प्रकृति ने दुख बनाया ना ईश्वर ने मैं दोनों से पूछ के आया हूं पता दोनों से पूछ के संसार में जितने प्राकृत पदार्थ होते हैं ये जैसे जमीन है ना जमीन वो किसी को दुख नहीं देती जब तुम कहोगे कि इतनी जमीन मेरी और इतनी जमीन तेरी तब मेड़ के लिए दुख पैदा होगा तुम्हारी ममता से दुख पैदा होगा प्रकृति से दुख पैदा नहीं होगा कोई स्त्री किसी को दुख नहीं देती और कोई पुरुष किसी को दुख नहीं देता है तो क्या करते प्रकृति ने बढ़ा दिया है तब ये स्त्री हमको मिले और ये हमारी आपके सामने न आवे इस पुरुष को देख के हमारा मुंह का जायका बिगड़ जाता है हैं तो ये क्या हुआ एक पति पत्नी हो दिन भर लड़ते रहते हैं और जब अलग अलग हो जाते हैं ना तो वो जाके आपस में अपनी पत्नी की याद करते हैं और पति के आपस में जाने पर पत्नी घर में याद कर दिए रो भी ले है है ना पर जहां दोनों इकट्ठे हुए वहां लड़ाई शुरू हुई क्या बात है भाई दोनों इकट्ठे होते हो तो लड़ते हो बोले हम लोग कुछ एलर्जिक है महाराजी <laughs> हम कुछ एलर्जिक है ऐसी एलर्जी अपने शरीर में रहती है दोनों इकट्ठे हुए और गुरराज वह उनकी गलती बताना जब वह उनकी गलती बतानेंगे सुनकर दूर होते हैं तो एक दूसरे के लिए रोते हैं और पास होते हैं तो लड़ते हैं तो प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई हैं स्त्री भी पुरुष भी और जानवर भी। ये सब शरीर जितने बने हैं वो सब प्रकृति के हैं वस्तुएं जितनी बनी है सब प्रकृति के हैं मिट्टी पानी आग हुआ सब प्रकृति का है प्रकृति ने दुख नहीं बनाया दुख तो बनाया हमारे मन में कि ऐसा हो ऐसा ना, हो ऐसा रहे हम विकार से दुख बनता है प्रकृति से दुख नहीं बनता उसको जहां बता है। मरे तो मरने दो जिंदा रहे जिंदा रहने दो जाए तो जाए तो आवे तो आवे तरह तरह तो... अच्छा ईश्वर ईश्वर तो परमानंद स्वरूप आनंद के हाथों से दुख की सृष्टि ही नहीं करती जतो गायुमानी भूता जाता है जीवंती ईश्वर के शरीर के भीतर जो अवकाश है खोल है खोखला है, है उसका नाम आकाश है ईश्वर की सांस जो उसके भीतर घूमती है उसका नाम हवा है ईश्वर के टेम्परेचर का नाम गर्मी है ईश्वर के शरीर में जो रक्त है।, है उसका नाम पानी है और ईश्वर का जो देह है उसका नाम मिट्टी है ये संपूर्ण विराट ईश्वर का शरीर है वेदांति तो लोग ऐसा मानते हैं औरों की तो बात छोड़ो कि सबसे कट्टर वेदांति होते हैं परमात्मा के सिवाय और दूसरी तो कोई चीज मानते ही नहीं है इनका कहना है कि दुख ईश्वर सृष्टि नहीं है ईश्वर ने दुख बनाया ही नहीं है पंचदशी में पढ़ लो है ना ये दुख क्या है पूरे जीव सृष्टि है जीव ने अपनी देवकूफी से अपनी प्रासना अपने साथ जोड़कर ये रहे ये न रहे ऐसा जन्मे ऐसा न जन्मे ऐसा मरे ऐसा न मरे ये मिला रहे है, बिछुड़े हैं और ये बिछुड़ा रहे मिले ये जीव जो तो अपने शरीर में मैं करके वासना से युक्त हो गया ना इसी से दुख होता है दुख को वेदांती लोग जीव की सृष्टि मानते हैं ईश्वर की नहीं बोला तो और जो भी लोग दुख को अविद्या की सृष्टि मानते हैं प्रकृति की नहीं अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश हाँ। ये अविद्या की सृष्टि है प्रकृति की सृष्टि नहीं है <laughs> प्रकृति ने प्रकृति प्रकृति से महातत्व महतात्व महातत्व से अहंगार तत्व खुद से पंचतन्मात्रा से पंच महाभूत पंचभूत और पंचभूत से सारी सृष्टि ये दुख नहीं है तब अपने आप को नर समझने से देवभूखी से अविद्या से अपने को नन्हा सा मैं मान लिया और फिर किसी से राग किया किसी से देश किया और किसी में गर्क हो गए हो अभिनिवेश अभिनिवेश होना माने गर्क होना मशगूल होना डूब जाना संमय हो जाना देश के कैद खाने में अपने मन को कैद कर दिया दुख प्रकृति ने नहीं बनाया दुख देवकूफी ने बनाया ऐसा सांख्य जोग का मत है और दुख ईश्वर ने नहीं बनाया दुख जीव ने बनाया और जीव ने भी कैसे बनाया तो उसने भी नासमझी से ही बनाया ये है व्यवस्था तो आप देखो सतर्क पटरी बात ये है कि प्रयोजन क्या है तो संपूर्ण दुखों की अनर्थों की निवृत्ति जो है वो हमारे वेदांत का वेदांत के ज्ञान का प्रयोजन प्रयोजन मनुष्य मनुद्देश्य नंतों से प्रवर्तित है बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होती है तो संपूर्ण दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ये वेदांत ज्ञान की प्रवृत्ति है परमानंद की प्राप्ति के लिए पर प्रश्न है कि ये जो हम मैं मेरे में फैल गए हैं ना वे कर गए ना इसमें से अपने को अलग कैसे करें और तो दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न आज जीता हम ओदि ओ ओ ओ का मंत्र है राम और oh. लोकहित um, का मंत्र राम oh. और सुखी जीवन का मंत्र है कृष्ण और निवृत्ति जीवन का अपने आप को फैलाव से समेट कर अपने आप में बैठना और इसका मंत्र है निवृत्ति का मंत्र है हो। और अपने आप को ब्रह्म जानकर सत्य का का अनुभव करने का मंत्र है हम उसमें अकार उकार मकार का अर्थ होता है ये अपने सिंहासन पर बैठने का मंत्र है तो देखो दोनों पांव और उत्तरेन्द्रित ये अकार का पहला है और उकार का उसका अंग जो है वो नाभि पर गंत्र है और दोनों हाथ और अच्छा तो आ है और ये सूर से सूक्षा नीचे से ऊपर और ये आंख और नाक आंख के दोनों नौ और नाक ये तृतीय ओंकार है ओ ओ, ओ, ओ शांति शांति शांति ये जो इंद्रियों का बिखराव है पहले इंद्रियों का बिखराव होता है सब मैं मेरा होता है जब इंद्रिया शांत होती हैं तो भागवत से एक बड़ा बढ़िया प्रश्न है क्या आपको अपने मन की एकाग्रता में दुनिया मालूम पड़ती है जैर्ण संघ में जब आपका मन आपके काबू में नहीं रहता है दुनिया में फैलता है तब आपको नाने नाना ही नाना दिखाई पड़ता है और जब मन सिमटता है तब मामा मामा दिखाई पड़ता है एक होता है नाना नाना एक होता है मामा मामा किसी को मन की एकाग्रता में या निरुद्ध में ये अनेकता ये बहुत दिखाई पड़ता है क्या यदि दिखाई पड़ता है तो मन एकाग्र नहीं है मन निरुद्ध नहीं है और जब मन चंचल है तब सब मालूम पड़ता है और तब ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये तेरा ये सब होता है कौन संतो युग तस्तार्थो क्रमश गुण दोष भार जब हमारा मन चंचल है अनेकता दिख रही है तब पूर्व संस्कार के अनुसार ये अच्छा है ये बुरा है ये बन जाता है फिर अच्छा अच्छा मेरा है और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थो अब आपको कल सुनाने में एक तो दिखराव में क्या दोष है अपने स्वरूप में बैठने में क्या गुण है इसकी युक्ति क्या है और हमारा जीवन प्रकृति, जल अग्नि वायु आकाश के समान होना चाहिए हमारा जीवन प्रकृति और ईश्वर के समान होना चाहिए हमारा प्रकृति हमारा मन के अनुसार जीवन नहीं होना चाहिए